सच्चिदानंद रूप से शास्त्रा भाने अपने साक्षर तत्व ब्रह्म साक्षात्मी यदि सच्चिदानंद रूपता शास्त्रों में उल्लेख किया है किंतु शास्त्र से शास्त्रा भाने अभी शास्त्र से सच्चिदानंद रूपता और भी ब्रह्म के सामान्य स्वरूप का उल्लेख होने पर भी प्रत्यंचम वह प्रत्यं साक्षरमेख वही प्रत्येक ऐसा उल्लेख नहीं हुआ अतएव उपासना काल में उसको भी ब्रह्म का अनुभव श्रवण किया वह ब्रह्म है जाना उस परोक्ष ज्ञान को लेकर के उस ब्रह्म मैं हूं ऐसा व्यवहार का उपासना कर रहा है ब्रह्म साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार उपासना काल में नहीं है जैसे पूजा काल में विष्णु का साक्षात्कार नहीं है मूर्ति है उसका विष्णु माना है जानते हैं शास्त्र में लिखा है विष्णु का ऐसा स्वरूप होता है तार स्वरूप वाला मूर्ति लिख रहा है ये भी शास्त्र में मूर्ति का उल्लेख नहीं है शास्त्र में तो जीवित ईश्वर का उल्लेख है निशासन करने वाले का इसे पहाश्लोक में क्या कहता चतुर्भुजा भुजादी अवगतम अपने मूर्ति उल्लेखन वहां तो मूर्ति का उल्लेख नहीं था अभी सर यहां पर प्रत्येगात्मा का उल्लेख उल नहीं के के उल है वहां विष्णु का उल्लेख है मूर्ति का उल्लेख नहीं है यहाँ सच्चिदान लक्षण उल्लेख है प्रत्येगात्मा का उल्लेख नहीं उपासना काल में विष्णु का साक्षात्कार नहीं है सर यहां पर उपासना काल में ब्रह्म का साक्षात्कार फल है ब्रह्म का साक्षात्कार उपासना काल में तो नहीं है ब्रह्म का साक्षात्कार विष्णु का पूजा कर रहे हैं अर्चना कर रहे हैं वो समय साक्षात करेंचना तो का फल कभी भगवान प्रकट हो जाए तो उत्तम तो मिलेगा साक्षात करो भगवान का उपासना करते करते करते उपासना काय साक्षर का नहीं था इस तरह से सादृशता दिखा रहे ठीक है सत्यन ज्ञान अन ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्धा सत्यो मुक्त निरंजन सद्धि सर्व तत्सदी इत शास्त्रा सच्चिदानंद्रमणोपी तैत्रोपनिषदनंद ब्रह्म हंसोपनिषद निशुद्ध बुद्ध सत्यो मुक्त निरंजन हंसोपनिषद सदीदी नृश्य मुतरदापनपनिषद है इत शास्त्रण से सच्चिदनंदप्रमणो सच्चिदान्रह भानिपर भी प्रत्यं साक्षाख वह ब्रह्म यह प्रत्येक साक्षी है ऐसा उल्लेख हुआ नहीं है उस ब्रह्म का जानकारी प्राप्त हुआ त्रह्मण प्रत्यगात रूपत्म अजान अजान वह ब्रह्म ही यह प्रत्यगात्मा है ऐसे न जानते हुए ऐसे विष्णुमयी हूं ऐसे जानता नहीं है और उसकी पूजा कर रहा है ऐसे ब्रह्म ही मई हूं ऐसे न जानते हुए भी वह की उपासना करेगा अतएव तद ब्रह्म साक्षात निक नहीं पश्य सिद्ध साक्षात्कार नहीं कर रहा है फिर ऐसा ज्ञान को कैसे मानोगे खत्म तरी इस प्रकार का समय ज्ञान लिया परम सचानूप है निरुण निराकार निश्ल निष्कल इत्यादि जानकारी माध्यम से उस ज्ञान को त्विक ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है कैसे निश्चय कर रहे हैं आप इत्या संज्ञान वो इसलिए यथार्थात्विक आगम प्रमाण है इस विष्णु सत्य है, सब कैसे आपने जाना वाला इत्यादि वह ज्ञान जो है चतुर्भुज वाला विष्णु होता है शख चक्र गारी होता है ये ज्ञान सत्य है ना कैसे सत्य हो गया वो क्योंकि शास्त्र कह रहा है उसे प्रया पर भी समझना है ये ब्रह्म सचिदान रूप इत्यादि है ये जो ज्ञान हमें हुआ ये भी सत्य यथार्थ है क्यों ये भी शास्त्र है। जन आगम प्रमाण प्रमाणजन्यवाद शास्त्रोक्न मार्गेण सच्चिदान निश्चया परोक्ष तत्व न तो भ्रव शास्त्रोक्त मार्ग से ही हमने सच्चिदानंद रूपता का कर लिया है इसे वह ज्ञान परोक्षण के बावजूद भी वह ज्ञान यथार्थ ही है भ्रांति नहीं है से निष्कर्ष हुआ ज्ञान यहां है परोक्षता होना होने मात्र से कोई ज्ञान भ्रांति नहीं कहा जा सकता ये तो सिद्धांत चल रहा है पूर्व पक्ष कहता है जो ज्ञान परोक्ष है वो भ्रांति है कोई जरूरी नहीं है परोक्ष होने मात्र से किसी ज्ञान को आप भ्रांति नहीं कह सकते ज्ञान को भ्रांति ज्ञान तब मानेंगे जब उसका विषय बाधित हो जाता हो तो चाहे परोक्षित ज्ञान का विषय बाधित हो चाहे ज्ञान का विषय बाधित हो ये ज्ञान का विषय बाधित हो जाए तभी तो उसका भ्रांति माना जाता है और ज्ञान का विषय जब तक अबाधित रहेगा तब तक वह भ्रांति नहीं है चाहे वह परोक्ष ज्ञान हो चाहे अपरोक्षित ज्ञान हो उनका विषय जब तक बाधित नहीं होता तब तक निश्चित रूप वो यथार्थ ज्ञान ही माना जाएगा अदैव ज्ञान में परोक्षता होने मात्र से उसका विषय को आप भ्रांति मानकर उसके विषय को बाधित करें यह असंभव है तज्ञान पर शास्त्रोक्न प्रकार सच्चिद निश्चाकम न ब्रम वह ज्ञान परोक्षा के बाहर भी शास्त्रोक्त से ही शास्त्रोक्न प्रकारेरण मगेण प्रकारेण ब्रमण ब्रह्म का सचिद का निश्चय कर लिया गया है अतएव समम न ब्रम इसम्ञान ही है वह ना सत्यज्ञादिक्य ब्रह्म सच्चिदान तम सक्य प्रत्येक है महाराज ओ ब्रह्म प्रत्येक चैत्र के साथ अभेद भी तो कथन करने वाले श्रुतियाँ हैं केवल पुरुष ब्रह्म ज्ञान कथन करने वाले श्रुतियाँ हैं क्या अवेद कथन करने वाली तो श्रुति हैं अहम ब्रह्मस्मी तत्वी अयम महात्मा ब्रह्म प्रज्ञान आनंद ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म ये श्रुतिया अवेद्रुतियाँ हैं इसे ब्रह्म हूं ऐसे जानकर भी उपासना कर रहा है ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूं ऐसे न जानते उपासना नहीं कर रहा है ब्रह्म है और ब्रह्म ही हूं ऐसे जानकर ही तो उपासना कर रहा है ना ऐसे पूर्व पक्ष शंका कर रहा है क्योंकि ऐसी भी श्रुतियां हैं जो जीव और ब्रह्म का अभेद कथन कर रही है उनको जानने के बाद भी उपासना की बात आप कह रहे हैं कथम तरित्रम इसलिए कहता है ननो सत्य ज्ञान आदि वाक्य ब्रह्म सिद्धांतम कह रहे हैं ब्रह्म का सब कथन कर रहे हैं ब्रह्मा ठीक उसी प्रकार से वाक्य तत्व महावाक्यों के अंदर क्या हो रहा है वह प्रत्यक्ष इस प्रकार बोधते बोध तो करा ही नहीं एक अतः शास्त्रजन से ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति उल्लेखित अप्रोक्षम शास्त्रजन ज्ञान होने के बावजूद भी आपने पहले क्या कहा था प्रत्येक तत्व का उल्लेख नहीं है अब इन में लेकिन तो जो में नहीं है। है? का भी उल्लेख हो रहा है अतिव पड़ोशियान नहीं रह गया आपने पड़ोशियान ही कहा न वस्तु का हमें आकार आदि का लक्षण का बोध हुआ उस वस्तु के बाह्य जो रूप हम यहां पर ग्रहण कर रहे हैं उसका उल्लेख नहीं है विष्णु के चतुर्चार्य का उल्लेख है मूर्ति का उल्लेख नहीं है परोक्षा का, का? ब्रह्म भी कि कैसा है सचिद उल्लेख हो रहा है अभेद का उल्लेख नहीं उन वाक्यों में अतिव अहम ब्रह्मा से जो बाद में जो न जानते हुए ब्रह्म को मैं करके उपासना करने वाला के काल में ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है अतिव परोक्ष है कहा आपने? पूर्व कि नहीं नहीं आप जिन वाक्यों को लिए हो भले वहां पर लक्षण कर रहा है में तो ऐसा नहीं है प्रत्येक तत्व का तो अनुल्लेख नहीं या। तो है यहाँ प्रत्येक तत्व का उल्लेख है अतिव अपना चाहिए एक बार सुन गया तब तो हो गया साक्षात्कार हो जाना चाहिए क्यों नहीं होता आपको आपको क्या होना श्वेत के तो समय नहीं हुआ नौ बार बोलना पड़ा उनको भी तो कहना की भाई तो पूर्व पक्षी का, का है, आशंका है तब तो मसी इत्यादि वाक्य में प्रत्यक्ष का उल्लेख हो गया है आते उसका अप्रोक्ष ही मानना चाहिए प्रतिरुकम भी तुम शास्त्र देव अतः शास्त्र जनस्या ज्ञान से शास्त्रजन ज्ञान होने के बावजूद भी उसको परोक्ष नहीं मानना प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेखित्वाख होने उल्ले ऐसे उल्ले अप्रोक्ष ज्ञानी ऐसे मानो तो सिद्धांतिक नहीं बिना विचार किए कहा सुन्य मात्र से अपरोक्षा, अपरोक्षा अपरोक्ष यहाँ जोर देंगे देखिए अभी तो तुमस्वी वाक्य में इसलिए पहले कहा था बोध कराया गया कहने से नहीं हुआ दसवां है कहने से थोड़ा दुख तो दूर हो गया मरा नहीं है समझ करके लेकिन तुम दसवा हो ऐसे कहने से भी नहीं चलेगा मानेगा नहीं हो मैं कहते सुन सकता हूँ भाई पूछेगा तब वो गिनाना पड़ेगा ना उसके हाथ से ही न वो गिना कर हाथ घुमाओ उसके तरफ ये कौन है फिर ये तो नौ हो गए ना ये कौन तब मानेगा हाँ मैं दसवा हूँ कहने से नहीं होगा तुम दसवा हो आप ठग रहे तो मर गया है ना बोल रहे हो, मैं थोड़ी वो। के कहने से, से।, से उसका अनुभव कराना पड़ता है जिससे वहां वहां स्थलता इसे हाथ से पकड़ा करके सपोज करा दिया ब्रह्म तो स्थल थोड़ी पकड़ा के दिखा देंगे इसी यहां तो वाक्यों की क्या होगा विचार करना पड़ेगा शुद्धों के विचार के द्वारा ही तक साक्षात्कार होगा ये अंतर है ब्रह्म यद्यपि शास्त्र प्रत्यक वर्णित महावाक्य स्थापित अविचारिण यद्य बिल्कुल सही कह रहे हो शास्त्रों में उस ब्रह्म का प्रत्येक के साथ एक वर्णन हुआ है हम मना नहीं कर रहे हैं के द्वारा महावाक्य ही तथापि तो दुर्बोधम उस तो बोध नहीं हो शब्दार्थ का अंत हो रहा है जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म ना पड़ा शब्दार्थ का अंत हो रहा है लेकिन अनुभूति का वो नहीं हो पाता है। क्यों अविचारिण विचार रहित तो पुरुष को सुनने मात्र से नहीं होता आगे तो तो के बावजूद भी आता विचार करेंगे यदि वेदांत महावाक्य ब्रह्म प्रत्यात्व नहीं उपदिष्ट यदि वेदांतों में महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म प्रत्येक चेतन ही है ऐसा उपयोग स्पष्ट किया गया है तथा अन्वय व्यतिरकून्य अन्वय व्यतिरेक के द्वारा तत्व पदार्थों की शून्य विचार से शून्य व्यक्ति को बोध कराना संभव नहीं है अत केवलाक्या ज्ञान उत्पत्ति केवल वाक्य से अप्रोक्ष नहीं होगा ये उसमें भी कहते श्रद्धा युक्त भक्ति योग श्रद्धा भक्ति योग इसलिए कहा है कि विचार भी गुरु की कृपा भी कब होएगा? ये चुड़ावणी में आएगी श्रद्धा युक्त भक्ति मान उपासना और श्रद्धायुक्त योग मान वृत्ति निध ये दो के बिना गुरु की कृपा भी क्या करें? उल्टा खड़े पर पानी पड़ने के लिए सोच रहेगा उल्टा घड़ा रख दिया सोच रहे भरेगा भरेगा भरेगा बारिश खूब हो रही है जरूर भर जाएगा सवेरे तक ऐसे सोच के सो रहा है तो देखता है खाली घड़ा है वैसे ही यहाँ पर भी आप सोच रहे गुरु की कृपा हो जाएगा मेरे खोपड़ी खुल जाएगा सारा काम हो जाएगा और सो रहे मस्त पाठ सुना और सो गए विचार करते ही नहीं है हम या ऐसा फिट कर रखे ना उल्टा उल्टा ये कभी नहीं सीधा होता, करने पर भी नहीं हो पाता। ऐसा उल्टा घड़ा अंदर से उल्टा है ना, क्या सद्भाव वस्तुश्च परमात्म के लक्षण से विद्यमान कुतो विचार मंत्रोधत्त तो? बहुत सुंदर बात कहा है जबरदस्त पूर्व पक्ष है महाराज ज्ञान की यथार्थ प्रमाणाधीन होता है ज्ञान यथार्थ या यथार्थ प्रमाण की है ऊपर निर्भर है। और प्रमाण समय ग्रहण कर लिया अच्छा मंदांधकार में भी आपके आंख तेज होगा तो रस्सी को शाम समझ लेगा क्या है आप बिल्ली वगैरह को देखो कैसे आंख बना दिया भगवान ने कई पशु है रात में ही दिखते हैं जबरदस्त दिन दिखते हैं और कहीं ऐसा है तो दिन में दिखता है रात को हवा को दिन में दिखता है उल्लू को, को रात में दिखता दिन में नहीं दिखता आपको जो दिख रही है वो एक पक्षी को उसका चार दिखता है और हाथी को एक तिहाई दिखता है आप पांच फुट दिख रहे हैं ना हाथी आपको जब देखे आपको आप पंद्रह फुट वाले दिखते हाथी को वो सोलते है बहुत बड़ा लंबा आदमी आ गए उसको ऐसे दिखता है तीन तीन गुड़ा हारे प्रमाण के अधीन है ना ज्ञान के अथर्थ हो तो रहे थर्थ तो था प्रमाण समय रूप में विषय ग्रहण कर लेगा तो ज्ञान ये प्रमाण में कमजोरी है तो भाई बाई भा, निमित्तों पर बहाना पकड़ जा रही अंधकार कम था रहे तेरे अंधकार कम था लेकिन तेरे अंक में कमजोरी भी तो थी लेकिन नहीं मानता अंधकार को दोष दे देते हैं अपने को दोष नहीं दे देते सारी दुनिया में यही है कुछ ही गड़बड़ी हो जाए तो वो गड़बड़ है हम नहीं गड़बड़ हम क्या गड़बड़ के वो नहीं देते दम्दगल बटन दबा दिए आग लगे तुम्हें क्या तो तार में गड़बड़ी है नहीं हमारे कर्म का ही हालत है ये कहना चाहे हमारे कर्म ऐसे कि हम दबाए तो जल क्या क्या जल तार क्या गड़बड़ी है फिर अपने कर्मों को कोई दोष नहीं देता तार को दोष दे देगा कोई पानी को दोष देगा फिर बारिश से ऐसा हो गया फोट देगा गड़ भाई निमित्तों में दोष दे देता अरे वो तो निमित्त वाकई है वो कारण असली कारण है असली कारण तो खुद है ये नहीं मानता आदमी कहावत तो है लोग कहते कई लोग ऐसे होते दुनिया में जिनको सोना भी दे देते मिट्टी हो जाएगा कई ऐसे होते जो मिट्टी भी छू दे तो सोना हो जाएगा बोलते ना व्यवहार में भाग्यशाली होता है और मिट्टी को भी छू दे तो सोना हो जाएगा और जब वहाँ दरिद्री होता है सोना भी उसको दे दो तो मिट्टी बना देगा कुछ नहीं बचेगा दोनों संसार का नियम ही अरे वहाँ कर्म कारण है ना कारण क्या वहाँ कर्म आपके भाग्य भी कर्माधी ने आपके दृढ़ भी कर्माधी मानते कोई नहीं सब बाहर दोस्तेंगे उसने ठग दिया नहीं हमारे कर्म तो ठग ही गए अब ठेकेदार लोग ठग देते हैं दुकानदार लोग ठग देते हैं कर्मचारी लोग ठग देते हैं और ठग रहे तो हम यही मानना पड़ेगा हम तो समझते जब आया था पैसा उससे जितने भी अशुद्ध होता वो चला गया कमीशनों में इधर उधर ठग आई जो शुद्ध होता हमारे लिए बच गया है और क्या कर्म है हमारा कर्म है भी आ था हमारे पास उसको लुट के ले गया जो सही पैसा था उसका चीज खड़ा है सही लेंगे नहीं नहीं सही पैसे जो सही जो आया हुआ चीज़ जो आपका अपने से का उसको कोई ठक नहीं बिल्कुल आप कर्म फल को छीन नहीं सकता आपकी पुण्य प्रदाप से कई बार ऐसे हो जाता है लोग जो है दी जाते हैं तो गलत आ जाता है तो चला बाकी तो कई बार देखा गया अनधिकारिक पुत्र है पिता का सारा संपत्ति खत्म कर डाले और अधिकारिक पुत्र है तो का कुछ नहीं है बेटा करोड़पति बन जाए बना गया। देखा गया संसार देखा है हैं कि उतर उतर बढ़ाने वाले भी संतान कभी ऐसे देखने मिलता है बाप ने बनाया बहुत कुछ और बेटा ने सब सुहा सब तरह के संसार में जीव पैदा होते सब कर्म ही कहा तो है रह गया कर्म काम इसे चूहे की कहानी आती ना वो सेठ ने अपनी संपत्ति किसको दे दो बेटे थे उस उसे किसको दिया जाए उसे दोनों को एक चूहा दे दिया मराओ मरा चूहे को जाओ साल भर बाद इसको लेकर धंधा करो बिजनेस करो ये है मरा चोक को ले बिजनेस करने कहा होगा बिजनेस करके एक साल बाद आओ एक ने क्या गया, गया, गया। तो तो क्या करना है सड़क पैसे क्या थोड़ा क्या बिजनेस करेंगे मामा का घर गया इधर उधर गया रिश्तेदारों में थोड़ा इधर पैसा पटर पटर कुछ किया और मिटा उड़ बिठा के सब बर्बाद करके खाली लिया घर लौटाया दूसरा दावा बड़ा तेज था उसको लेकर घूमते रहा कौन से घर में बिल्ली पाले हैं देखता रहा देख लिया इस घर में बिल्ली पाले हुए बस बिल्ली खिड़की में आवे उसको दिखावे आए मैं कर बहुत हल्ला मचा घर के अंदर इतना हल्ला मचा लिया और परेशान करके लो हुआ क्या आज बिल्ली हो बाहर आए देखा क्या मामला है इतना हल्ला क्यों हो रहा है देख रहा चूहा देखो भाई आपकी बिल्ली का भोजन है उनको दो रुपया दो हम देंगे बिल्ली हल्ला मचा रहा है अब क्या करें बिल्ली को शांत करने के लिए मजबूरी में दो रुपया में उस चूहे को खरीदो बिल्ली को दे उसने मरे चूहे से दो रुपये बना लिया और दो रुपये को गया चना खरीद फिर तो दो चार आने के चना खा लिया होगा बाकी उसने पुड़िया बनाए और एक एक जो है आठ आठ ने बेच दी वो दो रुपए का आठ बना लिया ऐसे करते करते उसमें और बाप दिया, अब हमने फैक्ट्री का उद्घाटन आपके हाथ से करना था नया फैक्ट्री कहा सारी कहानी सुनाया बाप को, हमने ऐसे बना दिया अब आपके हमारी कोई संपत्ति आपकी जरूरत नहीं है हमारे पति सम्पत्ति हमने चूहे से बना दिया है बाप ने सारा सम्पत्ति से बेटे को लेकर अधिकारित्व है ना अधिकारित्व की परीक्षा होती तो है। अब आजकल ऐसे कुछ ना कानून है बराबर बांट दो चाहे बर्बाद करे चाहे आबाद करे इसलिए सारी बर्बादी होती है ज्ञान भी ऐसी अधिकारित्व को देख के दिया जाता है गुरु की कृपा भी अधिकारित्व ही पर टिकता है अनधिकारी पर गुरु की कृपा करना भी चाहेगा तो वो टिकने वाला नहीं तो शास्त्र ज्ञान भले शब्दार्थ कर लो अप्रोक्ष बिना विचार और करने की तरीका प्रक्रिया दृष्टांत वगैरह देकर समझाना गुरु का। होता है। देता है उस पर अबिचार करना पड़ता है एक काम करके चिंतन करेंगे तबन अनुभूति होती है तीसरे यहाँ पर गाते देखो पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर प्रश्न यहाँ डाला प्रमाण जन्य जो ज्ञान होता है वह प्रमाण ज अधीन होता है समय प्रमाण वस्तु पर प्रमाण और वस्तु दो के अधीन होता है समय प्रमाण सिमस्यादि वाक्य रूपस्य सद्भावत और प्रमाण तत्मस्या बढ़कर वाक्य है क्या सबसे श्रेष्ठ प्रमाण हमारे पास विद्यमान है और वस्तु जीव और ब्रह्म दोनों यहां है व्यापक है ही है हर जीव तो खुद हूं अगर दोनों विद्यमान है प्रमाण भी विद्यमान है वस्तु विद्यमान है प्रमाण और वस्तु अधीन होता है दोनों विद्या ज्ञान ही होना चाहिए इसको परोक्ष करना उचित नहीं है पूर्वक्ष कहता है ब्रह्मात्मक से विद्यमान कुतो विचार मंत्रण दुर्बोध तुम विचार के बिना दुर्बोध क्यों कह रहे हो परोक्ष क्यों कह देते हो के लिए बहुत विचार करना पड़ेगा ऐसे क्यों कह रहे हैं आप कि हटात्मान ब्रह्म विज्ञात क्षमते मंदी दोषा गया ना क्या दो मंद बुद्धि है ये बुद्धि होने से पकड़ नहीं पाता सुनता है समझता लायक बुद्धि है तर्क कुतर्क करने लायक बुद्धि भी है ये अनुभव करने लायक बुद्धि है रहा नहीं है अनबरा है सत्य को धारण कर देनी है असत्य को धारण कर कुतर्क जानती है ऋतम बरा प्रज्ञा योग सूत्रकार ने कहा वह प्रज्ञा रिकम्बरा है नृत्य को धारण करती है सत्य को धारण करती है जिस प्रज्ञा की जो आत्मा की अनुभूति हो जाती है प्रज्ञा, स्मृति, मेधा, है ना श्लोक में नवधा शक्ति नौ प्रकार की शक्ति नवरात्र आ रहा है नौ प्रकार की शक्तियां होती है नौ प्रकार शक्तियों का ही जो है हम लोग पूजा करते हैं तो श्लोक में है ना दिया कहा आपसे दिया कागज्राउ बोल के रख ली तो आंतरिक आंतरिक वही बाहर बाहर बाहर बाहर थोड़ी थोड़ी है है है है है है है नहीं आपके आपके अंदर शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति मेधा मेधा कल्पना प्रतिभा स्मृति स्मृति नौ तो पर भीतर ज्ञान चार तीन सात और दो कौन से थे? प्रज्ञा ज्ञान स्मृति मेधा प्रतिभा कल्पना और दो नौ शक्ति श्लोक में है वहाँ तो तो याद नहीं आ रहा है ये नौ है यहाँ दिमाग में उनको जगाना है उसके लिए नवरात्र जागरण होता है तो वो जो है कुतो विचारण जवाब क्या दिया मंदधी बुद्धिमंद है प्रज्ञा मान मेधा मान प्रतिभा मान देता कल्पना शक्ति ही मान्यता सब मंद हो रखा नौ में से एक भी ठीक नहीं सारे कर पड़े है है? है।, है उपासना विचार से? विचार। और क्या इसी में डूब जाए ब्रह्म विद्या से शादी कर लो एक वैरागी बच्चों को लेकर के अपना आनंद में क्या ये संसार की अविद्या से शादी कर रखे ना क्या करें अब आव वो अविद्या से शादी किए तो उसके बच्चे सारे शैतान बदमाश राग द्वेष उनके बच्चे अब उनको लेकर हम चलते रहते हैं। तो कैसे ब्रह्मानुभूति हो अविद्या से तलाक ले दो डाइवर्स कर दो अविद्या से डाइवर्स ब्रह्म विद्या से विवाह करो दूसरी शादी करो किसी अनादिकाल में अविद्या से शादी कर चुके थे से शादी हो रखा परेशान कर रखे संतान भी सब सब बदमाश पैदा हो रखे अब इसे उसे तलाक करो उसके बच्चों उसके साथ भेज दो कर जा बच्चो अपने साथ ले जाओ अब ब्रह्म विद्या से शादी करके इसके बच्चों को अपनाना है तब जगह कल्याण होगा कहीं जाए दुनिया भर बहुत लोग हैं जिनके पास जाने के लिए उसके पास क्या दिक्कत है हाँ दुनिया डाइवर्स नहीं कर रहे हैं क्या कहीं ना कहीं तो जा रही है जी रही है मर थोड़ी जा रही है वो नहीं मरने वाले अविद्या तो अविद्या के प्रेमी करोड़ों अरबों जनता है हाँ अरबों अरबों जनता विद्या के प्रेमी सब अविद्या से शादी कर बैठे हैं ये भगवान भाष्कर बार बार पूछ फिर अज्ञान क्या होगा कर्म कहाँ जाएगा लोग पूछ कर्म कर्म क्या होगा सब ज्ञान ही हो जाएंगे अरे भगवान भाष्कर कह कच्चित व्यक्ति मानते का तो जान अरबों अज्ञान ही रहने और तो कर्म और उपासना डूबे हुए ज्ञान के तरफ से तो कोई कोई आता है तो, तो ये विश्वास न में होगी ही नहीं विश्वास का और बहुत स्तर का है लेकिन बहुत साधारण अंतर है ना आप विश्वास किसी पर भी कर लेते हो क्या श्रद्धा सफर हो जाएगा आपको आप सब श्रद्धा कर लेते हैं श्रद्धे पूज्य हो जाता है विश्वास नहीं तो पूज्य नहीं होता आप दुकान में जाते हैं, हैं। कि है नहीं मिलाया है। अब तो करना पड़ता है। हाँ, कर रहे हैं तो। सारी दुनिया पर हम विश्वास करके चल रहे हैं हर आदमी पर हर पर विश्वास करके हर व्यक्ति पर श्रद्धा है हमारी विश्वास निम्न स्तर की व्यापक तौर तो पर इस्तेमाल हो सकता है लेकिन श्रद्धा कुछ स्तर की है किसी किसी में ही हो सकता है तो तो श्रद्धा में, में वो तो उपमा है उपमाओं को लेकर के थोड़ी समझो व्यवहार को देखो व्यवहार को देखो श्रद्धा विश्वास रूपीण हो भगवान शंकर उपमा है वो जी। जी। पहले विश्वास होगी उसके बाद श्रद्धा होगी विश्वास तो निम्न स्तर की श्रद्धा ऊंची बन जाती है जैसे भगवान विश्वास श्रद्धा वंदो श्रद्धा ज्ञान तत्प्रश् श्रद्धा में श्रद्धा और क्या श्रद्धा और कौन हो श्रद्धा क्यों श्रद्धा कहां से आ जाएगा देहादी आत्व्रांत हो जागृत्यांग हठात्मान <coughs> देहादी में आत्व जो विभ्रांति है ना जागृत काल में हठात्मान ना ब्रह्मा न ब्रह्मात्व विझ्य। विज्ञा तुम क्षमता इसलिए जागृत काल में देहादी में आत्म जो विभ्रांति है वो हटा द आ जा से इसलिए ब्रह्मत्मत्व के न विज्ञान होता ही नहीं ब्रह्म में विज्ञान नहीं होता ध्यान में का विज्ञान हो जाता क्यों ऐसा होता है मंदधी मंद बुद्धि मंद होने से बुद्धि वाला होगा तो विवेक रहेगी सदा व्यक्त जगा रहेगा जागरूक रहेगा जागरूक रहे मार नहीं खाता गा। हारता नहीं हो बुद्धि को इस्तेमाल करेगा ना बुद्धि से विवेक से काम कर देगा अब भस्मा को कैसे नचा दिया भगवान ने जो है विष्णु वही रूप बन के आए ना अव कह जैसे मैं नाचूंगी वैसे तुम नाचोगे तब तुमसे शादी करूंगा नाचना पड़ेगा करते करते ऐसे ऐसे भाव करते रहते तो अपने सर पर हाथ रख ली वो भी अप्रेसा हाथ रख रह ले हो गया बुद्धि से तो खेल हुई युक्ति से मार डाले उसको नहीं तो मानने वाला था नहीं को, किसी को यही तरीका होता है युक्ति से आप बड़े बड़े असुर को भी मार सकते हैं भाई अविद्या क्या राविद्या को भी खत्म कर सकते इसे तो वो जो बुद्धि में स्फूर्ति हाँ स्फूर्ति आ, आ गया ध्यान आ गया स्फूर्तिशक्ति विवेक स्फूर्ति विवेक शक्ति और स्पूर्ति शक्ति दो नौ तो देहादि में जो आत्मत्व की विभ्रांति जागृत काल में हठात आ जाता इस प्रकार से तो आप ब्रह्मतृत्व को जानने का अवसर नहीं मिल पाता है कि बुद्धि मंद होने से उसी में टिक जाती है ठीक है ब्रह्मत्मिक अप्रोक्ष ज्ञान विरोधी नो ब्रह्मतत्व की ब्रह्म की जीव के साथ एक अप्रोक्ष ज्ञान के विरोधी कौन है देह इंद्रिया आदि में विद्यमान आत्व का भ्रांति और विचार निवर्त्य सद्भाव तन निवृत्त है विचार अपेक्षक है और वो भ्रम कैसे निवृत्त होगा विचार के द्वारा ही निवृत्त होने वाला है अतय विचार की जरूरत है विचार के बिना यह भ्रांति दूर नहीं होगी भ्रांति दूर हुए बिना अत्यत तो परोक्षानुभूति नहीं हो सकती अनुतर दे गोचर द्वैत ब्रह्म अद्भुत परोक्ष ज्ञान में भी नहीं पूर्व पक्ष कता है परोक्ष ज्ञान भी नहीं होना चाहिए परोक्ष का, का, के परोक्ष ज्ञान के साथ में कोई विरोध नहीं है वाक्य बाद में कहेंगे द्वैत का परोक्ष ज्ञान के साथ विरोध नहीं रह जाता है किंतु कौशियस विरोधी हो रहा है द्वैत का सत्यत्व रोक्ष ज्ञान विरोधी नहीं है कि द्वैत का मिथ्यात्व भी विरोधी नहीं है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान और सत्य है तो ये विरोध नहीं है आप अस्य चलते रहेगा आप ब्रह्म का ज्ञान लेके बैठे बैठे ले और व्यवहार भी हो रहा है और उस भ्रम का निवृत्ति जब होगी तो द्वैत्व क्या आ जाएगा मिथ्यात्व आएगा तो मिथ्यात्व जो मिथ्यात्व अप्रोक्षानुभूति के साथ, अप्रोक साथ विरोध नहीं है अप्रोक्ष किसके साथ विरोध है सत्य द्वैत का अप्रोक्ष के साथ विरोध है केवल के द्वैत का किसके साथ विरोध नहीं होता द्वैत का सत्यत्व असत्यत्व ही मुख्य कारण है इसलिए देखो देहेंद्रीय आदि विशिष्ट द्वैत का भ्रांति है वो विद्यमान होने से अद्वित भ्रम विषय परोक्ष ज्ञान भी नहीं होना चाहिए ऐसे जब पूर्वता है तो सिद्धांतिकता है अपरोक्ष परोक्ष अद्वैत ज्ञान अविरोधित अपरोक्ष जो द्वैत भ्रम है और तो परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं होता श्रद्धावत वुरुष शास्त्र परोक्ष ज्ञान उत्पादित कि श्रद्धावान पुरुष के अंदर जो है शास्त्र से परोक्ष ज्ञान पैदा हो जाएगा और श्रद्धा पुरुष का व्यवहार वो देख रहा है द्वित सत्य भी अनुभव कर रहा है अभी क्योंकि अभी तक उसको ब्रह्मानुभुति हुई नहीं है जगत निश्चय हुआ नहीं है जब तक तो जगत निश्चय नहीं हुआ तब तक तो जगत सत्य मानने मानते हुए भी वो तो शास्त्र पढ़ेगा शास्त्र पढ़ रहा है तो शास्त्र से उसको जीवन में एक परोक्ष ज्ञान भी हो जाएगा तो विरोध कहाँ है कि सब्तन जो परोक्ष ज्ञान का व्यावहारिक जो सत्यता है उसके साथ कोई विरोध नहीं है ब्रह्म सुविज्ञेय श्रद्धालो शास्त्रदर्शिण अपैतबुद्धि परोक्षाद्वैतबुद्ध्यनु ब्रह्म सुविजे ब्रह्म न श्रद्धालु शास्त्रदर्शिन सुविज्ञेम भवदे श्रद्धालो शास्त्र में विश्वास रखने वाला और श्रद्धा रखने वाले के द्वारा ब्रह्म सुविज्ञ है अपरोक्षद्वैतबुद्धि जो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि है वह तो परोक्ष अद्वैत बुद्धि का माने हटाने वाला नहीं है विरोधी नहीं है अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि यथा परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनु अतो ब्रह्ममात्रित योजना अप्रोक्ष द्वैत बुद्धि जो है परोक्ष अद्वैत बुद्धि को हटाने वाला नहीं है अतएव जो है ब्रह्ममात्र परोक्ष ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है अपरोक्ष भ्रम परोक्ष समय ज्ञान अविरो दृष्टान्त मा इसको दृष्टांत समझाते देखो अपरोक्ष जो भ्रम है वह परोक्ष जो समय ज्ञान का विरोधी नहीं है इसमें दृष्टांत देते हैं अपरोक्ष शिला बुद्धि न परोक्षे प्रतिमादिशु विष्णुत्व को अपरोक्ष शिला बुद्धि अपरोक्ष शिला बुद्धि सामिदी पत्थर का मूर्ति है लेकिन परोक्ष जो आपको विष्णु ज्ञान है यह अप्रोक्षा विरोधी है क्या को मान रहा हूं। ये हो रहा है, साफ साफ और दूसरी तरफ आपके दिमाग में विष्णु की परोक्ष ज्ञानी शास्त्रजन है इन दोनों के परिसर कोई विरोध नहीं है अति वो उपासना कर पाते हैं यदि विरोधी हो जाए तो उपासना ही नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं प्रतिमा विष्णुत्वे विष्णुत्व कोतिपत्त ऐसे प्रतिमादियों में विष्णुत्व की जो भावना करते हैं इसमें कौन विरोध कर रहा है किसी को भी अभी प्रतिपत्ति नहीं है विरोधा में उदाहरित दर्शे विरोधा भाव उदाहरण कथन करके स्पष्ट दिखा रहे हैं प्रतिमादियों में विष्णु करने में कोई विरोध नहीं करता कुछ लोग विरोध भी करते हैं नास्तिक लोग तो मानते नहीं आस्तिकों में भिड़ंत हो जाता है कई लोग मूर्ति मूर्ति मानते नहीं ना मी मांस कहा मानता है मी मांस के वैशेष के सांग तीन लोग तो ईश्वर नहीं मानते नहीं ईश्वर की मूर्ति मानते शास्त्री दर्शनों में तीन लोग नहीं मानते हैं तो हम कैसे कहते हो तब कहते देखो अश्रद्धालोर अविश्वास नोदाहरणृति श्रद्धालु रेव सर्वत्र वैदिकेश्वरी विप्रति पद माना उपलब्ध बनते है कुछ लोग जो है विप्रतिकर्त उपलब्ध हो रहे हैं इत्याशी जवाब देते देखो अश्रद्धालु और अविश्वास जिसको शास्त्र में विश्वास नहीं है गुरु में श्रद्धा नहीं है ऐसे लोगों को यहां पर लेना ही नहीं है हमें प्रकरण में। वह हम लोगों के से दूर रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए शास्त्र भी नहीं है ग्रंथ भी नहीं है कुछ भी नहीं गुरु भी नहीं कुछ नहीं नौ उदाहरण रवि ये दिया उदाहरण किसको लेना है श्रद्धालुरव क्योंकि सर्वत, सर्वत्र सकल कर्म उपासना ज्ञान वेदोक्त कर्म उपासना ज्ञान में कौन अधिकारी है? श्रद्धालुको हि अे अश्रद्धालुको अतते श्रद्धालो सर्वेषु वेदनुष्ठानु श्रद्धालु श्रद्धा विकिवा एवं पर कि आयात